हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण तो महाराज जी आप इंग्लैंड में जन्म लिए और इतने रहने के बाद दुर्भाग्य भाग्य है आप भारत में जानने लगे हैं <laughs> आप कैसे हरे कृष्णा की ओर प्रभावित हुए तो यही उत्तर है भगवत गीता यथार रूप कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी जगत में आए हैं आप आपको मालूम है और इस कृष्ण भक्ति प्रचार किया तो मैं जैसे बहुत जवान समय तो बहुत सारे प्रकार के आध्यात्मिक रास्ते को ढूंढ लिया है लेकिन जब हम इस भगवत गीता का प्रकाश मिला हम ऐसे मचे कि तो ये ही वास्तविक वस्तु है तो इसमें स्पष्ट ज्ञान है तो भगवान का ऐसे ही भगवान है भगवान कौन है ये भगवान शब्द का क्या अर्थ है और तो हमको खाली तत्वज्ञान नहीं दे प्रभुपात खुद का जीवन में अनुभव कर सकते तो भगवत भक्ति क्या है तुम्हें तो जब फैले फैले इसको मंदिर गया था तो देखे तो सभी भक्त कितने उज्जवल होते ये भक्ति करने से ये उससे स्वभाव का आकर्षण था और आप कैसे जुड़े हुए महाराज मैं, इस मैं जब... आप क्या आया थी बाजू तो ऐसे इतने भौतिक ज्ञान मिल के तो ऐसे कैसे कन्वर्ट हो गया इस कृष्ण भक्ति में <laughs> वैसे हुआ यूं कि कॉलेज में था तो उस समय भक्तों से संपर्क आया और जैसे आपने बताया प्रभुपाद जी की गीता मैंने देखी उसके पश्चात कुछ समय मैं नौकरी कर रहा था और तब विचार कर रहा था कि विश्व में इंजीनियरों की कमी नहीं डॉक्टरों की कमी नहीं लेकिन ऐसे लोगों की बहुत आवश्यकता है जो भगवत भक्ति का ज्ञान लोगों में बांट सके और वैसे सभी लोग तो प्रोफेसर बनते नहीं कुछ लोग प्रोफेसर बनते अधिकांश लोग जीवन में पालन करते हैं तो उसी प्रकार गीता के प्रचार प्रसार के लिए भी कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है जो पूरी तरह अपना समय इस प्रचार कार्य में लगाए तो इस हेतु से मैं इस अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में एज अ टीचर एज अ प्रीचर ज्वाइन हो गया हूँ सम्मिलित हो गया हूँ और आप सभी लोगों से प्रभावित होकर कि पाश्चात्य देशों में जन्म लेकर भी नाना प्रकार के वहाँ पर भौतिक उपभोग के साधन होने पर भी सब कुछ परित्याग करके कितने सारे लोग देखिए हमारे ही सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार में लगे हैं ये वास्तव में हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात है कि ऐसी क्या बात है हमारी संस्कृति में कि वो सभी लोग अपना सब कुछ छोड़कर इस प्रकार के जीवन में लगे हुए हैं और वैसे देखा गया है कि पाश्चात्य देशों में एक बार रिसर्च किया गया और देखा गया कि विश्व में सबसे सुखी देश कौन सा है और कई लोग अपेक्षा करेंगे कि कोई पाश्चात्य देश होंगे जो सबसे सुखी होंगे लेकिन रिसर्च के अनुसार पता लगाया गया कि बंगलादेश सबसे सुखी है और महाराज जी स्वयं बांग्लादेश में कई वर्ष रह चुके हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये बात आपको सही लगी सही है इसके बारे में एक पुस्तक लिखी तो क्या बांग्लादेश में इतने इतनी उचना शिक्षा नहीं होते भौतिक शिक्षा देखिए इन सब सब चाहे भी भी मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन जो हो तो भगवान को मानते हैं एक बार में आ, नो एक महान नदी वो फदमा नदी में था पदमा या तीस वो बारिश के मौसम उस समय बहुत जब हम नदी के बीच में थे तो एक जोर था जोर से बारिश आती थी तो ऐसा लगता है कि हम सब नदी के अंदर में डूब जाएंगे mm -hmm. तो एक मुसलमान मेरे सामने बैठ रहे थे और उसकी दोस्त को, को बताया देखो अल्लाह की माया <laughs> डर नहीं लगा सोचे ये अल्लाह की इच्छा है तो ऐसे क्योंकि ये पूरी निष्ठा है भगवान ने या गॉड में या, या अल्लाह में तो इसलिए सब सुखी है <laughs> तो ऐसा है ये भक्ति भावना जैसे कि आप बोलते हैं आप प्रचारक के रूप में इस्कॉन में सम्मिलित हुए तो ये इसकोन का उद्देश्य है कि हम खाली खुद के लिए नहीं करते हमार उद्देश्य है प्रचार करना तो आपका क्या विचार है तो कैसे सभी लोग पूरे विश्ववासियों इस भगवान की भक्ति में आ सकते हैं देखते हैं कि हम इतना सब प्रयास करते हैं ये प्रचार करना भक्ति प्रचार करना फिर भी बहुत से लोग तो इसमें कुछ भी रुचि नहीं लेते उदासीन होते हैं सही बात का क्या है? मेरे विचार में इसका विज्ञापन करना शिक्षा प्रदान करना सबसे आवश्यक है क्योंकि जैसे आपने बताया कि कई कई ऐसे देश हैं, राष्ट्र हैं जहाँ पर स्वाभाविक रूप से लोगों का भगवान पर श्रद्धा है वो संस्कृति है संस्कृति है लेकिन अधिकांश देशों में हम देख रहे हैं कि लोग पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं तो मेरे विचार में भारत में भी आप देखते हैं तो ऐसा कुछ विज्ञापन होना चाहिए और लोगों को वास्तविक रूप से अपने जीवन में एक अनुभव प्राप्त होना चाहिए एक उदाहरण प्राप्त होना चाहिए जो वो पालन कर सके दे शुड गेट सम रोल मॉडल तो इस संदर्भ आदर्श चरित्र आदर श्रीला तो प्रभुपाद जी ने जो इसकोन की स्थापना की और इसके माध्यम से जो लोगों को एक जीवन शैली प्रदान की है मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है तो क्या पाश्चात्य देश के मंदिर में भी लोग इस तरह से जीवन शैली अपनाते हैं इन देश ऑल फॉलो लाइक दिस हाँ हाँ ऐसा लगता है कि पाश्चात्य देश में बहुत से भक्त हैं जो बहुत ही गंभीर के साथ भक्ति पालन करते हैं। क्योंकि आप गए हैं नहीं आप हाँ, लंदन एक हफ्ते के पहले लंदन से वापस आए हैं तो आप देख सकते हैं कि वो लंदन में और भारत में वो बात में क्या अंतर है तो यहाँ पर भारतीय लोग बहुत ही प्रयास करते हैं पश्चात जाय से ही लेकिन वहाँ पर वो माया इतने माया का प्रभाव इतने बड़ा है न तो इसलिए ही वो पश्चात्य देश के भक्तों और बहुत खड़ा रूप से ये सब नियम पालन करते हैं बहुत क्योंकि अगर वो सब भक्ति नहीं हम एकदम गंभीर के साथ पालन नहीं करते हैं में तो तुरंत माया का प्रभाव से प्रभावित होते हैं। और भक्ति पद से भ्रष्ट होते हैं आपका क्या विचार है लंदन जा महाराज ये देखा गया है कि एक समय तो कोई विचार नहीं कर सकता था की रशिया या साम्यवादी देशों में भक्ति का कभी प्रचार हो सकता है हाँ, और हम देख रहे हैं कि अंत में कम्युनिस्ट साम्राज्य के विनाश के पश्चात रशिया और मॉस्को में भक्ति का सबसे अधिक लहर चल रहा राशन भक्त बहुत ही भक्तिमान मैं पहले पहले मॉस्को गया था 86 में तो उस समय वो कम्युनिस्ट राज्य था बहुत ज्यादा प्रभाव था और समय मैं और प्रभाव विष्णु स्वामी मे ज्येष्ट गुरु बाय हम दोनों गए हैं और हम गुप्त रूप में प्रचार किए तो ऐसे ही खापरा फनना शाक्यता नहीं थी हम फन शायद फहन के और सभी भक्त के साथ जाता था लेकिन समय और प्रखट खे से भक्ति कंग तो संभव नहीं था तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और भक्ति भक्ति भक्ति के एकदम विरुद्ध था था तो उस समय मैं देखा था कि यहां पर लोगों की भावना बहुत होती है लेकिन संभावना नहीं है भक्ति करने करते हैं लेकिन बहुत बहुत कष्ट में करते थे तो उस समय सोचा कि खड़े भगवान की दया से 50 साल के बाद सौ साल के बाद दो सौ साल के बाद और सभी भक्तों प्रखट रूप में हम जैसे ये जयसे करता ये सब पहन के तिलक लगा के भक्ति कर सकेंगे नहीं। नहीं। लेकिन भगवान का जादू है तो उसके तीन चार साल के बाद वो क्लासनास्ट और फेरोस्ट्रॉय हुआ और उसका एक फल था कि अभी रोशन भक्त हम जैसे रास्ते में हरि कीर्तन करते हैं और टीवी पर भक्ति प्रचार करते तो ये सब भगवान की विशेष दया है क्योंकि प्रभुपात की इच्छा थी प्रभुपात स्वयं गए हैं और इसलिए क्योंकि प्रभुपात स्वयं गए हैं और प्रभुपाद की विशेष इच्छा थी कि वर्षण लोग तो भक्ति प्राप्त करेंगे तो इसलिए क्योंकि प्रभुपात सत्य संखा पे इनकी सभी इच्छा हो जाएगी भगवान की कृपा से ऐसी रशिया में भी अभी बहुत बहुत कृष्ण भक्त शुद्ध कृष्ण भक्त इससे महाराज मुझे याद आता है कि एक बार रूसी सरकार ने हरे कृष्ण आंदोलन पर आरोप लगाया था और केस चल रहा था कोर्ट में और जज ने अपने घर पर सारे प्रभुपात के ग्रंथ लाए थे <laughs> स्टडी करने के लिए देखने के लिए की वास्तव में इसमें क्या है नहीं वो अनाडा का मेहता अच्छा अनैडा का मेहता तो क्या हुआ एक केस था कि हरे कृष्ण मोमन ब्रेन वॉशिंग है ब्रेन हाँ. वॉशिंग क्या बोलते हिंदी में ऐसा को, कोई शब्द नहीं <laughs> तो बुद्धि को ब्रष्ट होना बुद्धि को ब्रश नहीं एक्चुअली ब्रेन वॉश का मतलब बुद्धि को साफ करना <laughs> लेकिन आ, वो सामान या प्रयोग में इसका मतलब है बुद्धि को ब्रश <laughs> करवाना <laughs> तो समय वो, वो केस चल रहा था और वो भक्तों प्रभापत को बताया उप्रभत बोलते है कि सही है हम ब्रेन वॉश करते हैं क्योंकि आपका ब्रेन पूरा गंदा है तो उसको साफ करना चाहिए और प्रभपत बोले कि नहीं हम ब्रेन वॉशिंग नहीं है हम ब्रेन गिविंग है आपका ब्रेन नहीं है इससे है हम ब्रेन देते हैं तो कैसे अप्राकृतिक बुद्धि देने से हम वास्तविक बुद्धि देते हैं तो वास्तविक बुद्धि यही है कि हम भगवान का दास जब तक हम सोचते मैं भगवान का दास नहीं हूं मैं स्वयं भगवान हूं तो तब तक बुद्धि दूषित होते हैं। तो हम ऐसे ब्रेन वॉशिंग करते है सही ब्रेन वॉशिंग करते हैं, करते हैं। <laughs> तो महाराज जी भारत <laughs> में इतने वर्षों से आप यहां रह रहे हैं और कई लोग आपको ऐसे हिंदी भाषा में बोलते हुए देखते हैं सुनते हैं और आपसे मिलते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका भक्ति प्रयास देखने से हमें शराब लगता है क्योंकि हमें करना चाहिए और आप जो पश्चात जागर के हैं वो पश्चात जागत जो हम नकल कहते हैं और वो सब संस्कृति पश्चिमी संस्कृति चोर के तो हमारी संस्कृति पूरा ग्रहण कहते हैं उससे हम शरम शरण लगते हैं। फिर मैं ऐसे में आते तो शरम नहीं होना चाहिए आप भी ऐसे भक्ति करो फिर शरम का कोई कारण नहीं होगा ये बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी ने कि वास्तव में भगवान की दया से भारत में जन्म मिलना बड़ा ही दुर्लभ है और हर प्रकार से यहाँ पर भक्ति करने के साधन हमारे पास उपलब्ध है लेकिन माया का प्रभाव कुछ ऐसा है कितनी संस्कृति प्राप्त होने पर भी कई बार इसकी गंभीरता हम लोग समझ नहीं पाते तो वास्तव में महाराज जी जैसे और कई ऐसे भक्तगण हैं इनके जीवन शैली को देखकर वास्तव में हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए कि जो हमें प्राप्त हुआ है उसका मूल्य क्या है और इससे हम क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते कितना विशेष रत्न ये हमें प्राप्त हुआ है और ये श्रीला प्रभुपाद जी की देन है कि उन्होंने विश्वभर में इस तरह का प्रचार किया महाराज जी आप शिला जब स्कूल में था अच्छा। तो कैसे मिला की एक पुस्तक से <laughs> पुस्तक है मेरे से अभिन्न है लेकिन उस समय क्या हुआ मेरे एक दोस्त इकॉन और हरे कृष्ण भक्तों से दो तीन पुस्तक मिले और मुझको दिखा है उत्साह हाँ के साथ लेकिन उस समय मैं बोला कि नहीं नहीं नहीं ऐसा भारतीय गुरु बहुत देखा वो सब ढोंगी है उसको देखना की इच्छा भी नहीं है मेरा ऐसा सोचा की प्रभोपा दी ऐसे ढोंगी गुरु है लेकिन क्या हुआ उसके बाद कुछ दिन के बाद टीवी चीभी मैं टीवी नहीं देखता था अभ्यास नहीं था टी देखना लेकिन एक कैमरा में था जिसमें टीवी टी चालू था और देखा कि वो हरे कृष्ण का नया मंदिर की स्थापना हुई एक गांव में और वो गांव मेरे बाप का मकान से ज्यादा दूर नहीं था तो उसमें ज्यादा रुचि नहीं ली ले, लेकिन वो ऐसी पता मन गया है कि वो हरे कृष्ण मंदिर वो उसी गाँव में है लेकिन लक्ष्मे दिलचस्पी नहीं था। फिर वो ऐसे ही जीवन चल रहा था और सभी भौतिक प्रयास निष्फल था और एकदम उप गया था फिर सोचा कि जीवन का क्या उद्देश्य है सोच जीवन का क्या उद्देश्य है तो खाली ऐसे सोचे कि खाली सोचने से जवाब नहीं मिलते तो वो जीवन का क्या उद्देश्य है तो इस, इसको ढूंढना चाहिए लेकिन इन पहले से अनुभूति थी कि ये सब स्वामी गुरु और सब जो बहुत उचनी बात बोलते हैं लेकिन इन चरित्र आदर्श नहीं है तो इसलिए समझते कि कुछ साक्षात्कार नहीं होते इसलिए मैं बहुत सोचा आगार तो हो तो कैसे प्राप्त होते हैं mm -hmm. तो फिर एक दोस्त का मकान नहीं देखा शील प्रभुपाद की कृष्ण पुस्तक है कृष्ण परम पार, पुरुषोत्तम भगवान ये पुस्तक है तो ऐसे ही को मिला इनकी पुस्तक के रूप में अच्छा। फिर वो पूरा पढ़ ले कृष्ण, कृष्ण वो सब लीला है, और उसमें बहुत ज्ञान भी है और बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ नहीं समझता था नहीं। क्योंकि वो दर्शन जो उसमें है तो बहुत गहरा है लेकिन ऐसा अच्छा लगता था कि इसमें कुछ वास्तविक है नहीं। नहीं। तो ये सब धोखा देना नहीं है उसमें कुछ वास्तविक ज्ञान है फिर ऐसे सोच विश्वास नहीं था कि ये ही सही रास्ता है क्योंकि मैं सभी साधु को विश्वास अविश्वास था लेकिन सोचा कि तो कम से कम कोशिश करना चाहिए भाई हरिकृष्ण मंदिर जाऊंगा और भक्तों के साथ बात करूंगा और अगर मुझको अस्वस्थ कर सकते हैं मैं इस इसको को ज्वाइन करूंगा तो गाया था मंदिर फिर भक्त फिर भक्तों शिल प्रभुपाद के शिष्यों के रूप में प्रभुपाद को मिले और वे प्रभुपात जो इनको बताए ये भगवद गीता ध्यान ज्ञान कृष्ण भक्ति ज्ञान तो सब कुछ सुना और ऐसा काली इनकी बोल से अस्वस्थ नहीं था लेकिन इनके चरित्र इनके स्वभाव से आस्वस्थ था ये मैं सोचा तो कम से कम प्रयास करना चाहिए मैं प्रयास करूंगा इस भक्ति मार्ग में तो प्रयास के और अभी तक प्रयास करता हूँ और इसको मैं जुड़ी हुई कि पांच महीने के बाद प्रभुपाद का साक्षात दर्शन और, और सदैव भगवान का शिल प्रभुपाद का दर्शन प्राप्त होते हैं इनकी पुस्तक के रूप में इनकी खंड ध्वनि से ऐसे बहुत ठीक है प्रवपद लेक्चर हम सदैव सुनते हैं और ऐसे प्रवपाद की संगति मिलते वास्तविक संग मिलते आपको भी प्रवपाद का संग मिलते और हमारे प्रिय दर्शक गण आप भी प्रद का संग मिल सकते हैं अगर आप भगवत गीता यथा रूप और की सभी पुस्तकें पढ़ेंगे और वो सब उपदेश जो उनमें है आप अगर पालन करेंगे आपका और क्या मंत्र है महाराज ने जो अभी कहा वास्तव में बहुत ही सच है कि श्रील प्रभुपाद जी का संग हम सभी को वास्तविक रूप से उनके ग्रंथों या वाणी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है जैसे दूरदर्शन के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से हम किसी का संग कर लेते हैं ध्वनि के रूप में उसी प्रकार शिला प्रभुपाद जी जो परंपरागत शिक्षा गौरी वैष्णव की चली आ रही है वो इन ग्रंथों के माध्यम से हमें hmm. दे रहे हैं तो आप सभी इसका लाभ ले सकते हैं किसी भी स्कॉन सेंटर में या कोई भी आपके घर के निकट वहाँ पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और बस जाते जाते मैं महाराज जी से दो शब्द अंग्रेजी में हमारे नवयुवकों के लिए संदेश मैसेज फॉर यूथ टू इंडिया आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्पीक इन अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश So that people can understand what All is right. the value of human form of life. All right, my dear youth of India, I will say to you: You are very fortunate to have taken birth in this holy land. Do not spoil this opportunity. Do not be a dancing dog, simply imitating the Western foolish so-called civilization. But rather, purify your life, live a saintly life by chanting the Hari Krishna mantra. and try to understand krishna this message we want to give to the youth of india hare krishna hare krishna krishna krishna, krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare